यं यं भगवत शंकरम, लोक शंकरम भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत उपदेश इसमें दो भाग है एक गद्य भाग है एक पद्य भाग है गद्य भाग में यहाँ पे एक मुख्य साधक सागर को पार करने का इच्छा रखता है उनको समझाने के लिए कि के साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है इसीलिए मुक्ति के लिए भी प्रयास करना पड़ता है परंतु वास्तविक ये जन्म मृत्यु जरा वैधि बंधु मुक्ति सब आत्मा के साथ कुछ भी संबंध ही नहीं है इसको समझाने के लिए पहले श्रुति वाक्य के आधार पर बोलते हैं और फिर जो है क्या करते हैं उसको समझाते हैं तो चीज मुख्य रूप से जो तुम सागर से उस पार जाना चाहते हो नाम ही है मेरे गुरु का नाम ही है मैं पहले ब्रह्मचरिता फिर मैं अभी मैं संस लेकर मुक्त होने का कोशिश करता हूँ जब ये बोलते हैं तब भगवान शंकर से बोलते है अरे तो ये शरीर जिसको तुम परिचय दिया तुम्हारा वो तो किस का परिचय शरीर का परिचय ये शरीर तो यहीं पे मृत्यु के बाद जल के राख हो जाएगा तो क्या राख उस पर में जाकर के नदी को उस पर में जा करके, करके फूकेगा क्या राख को फूकने की समस्या है उसको लिया जा सकता है नदी उस बार इससे ये पहले दिखाया कि जो ये सोचता है मैं संसार सागर से पार होने का इच्छा करता हूँ तो वो कौन है ये शरीर तो नहीं हो सकता शरीर तो तो शरीर तो, तो तो कर को नहीं सकता क्यों इस ही रहने जितना धर्म है ये एक अन्य जातीय वस्तु है आत्मा उससे भिन्न जातीय वस्तु है यहाँ पर शरीर का द्वारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों को ही ले लेना आगे बोलेंगे की सूक्ष्म शरीर भी यही पे रह जाता है क्योंकि सभी एक एक तन्मात्र से बने हुए है, एक पंची हैं हैं करके बनते शरीर शरीर और भौतिक होने के कारण ये तो भौतिक गोष्ठ इधर ही रह जाएगा आत्मा जात्यंतर है भूतियों के इसका कोई संबंध नहीं है इसीलिए जो ये सृष्टि की प्रक्रिया कैसे है उसको समझाने के लिए जो उस पर के आनंद ले तो तो तो तो रह जाएगा तो वो नहीं है जिसके अंदर जन्म मृत्यु तो नहीं है वही जन्म मृत्यु तो उस पर जा सकता है केवल मात्र नहीं समझने के कारण अभी लगता है की मैं बंधन हूँ परंतु बंधन तुम्हारा तो नहीं है, तो सृष्टि कैसे हुई यहाँ पे तो भगवान भाषा का दृष्टान देते हैं जैसे समुद्र के ऊपर फेन बिची तरंग बुध बुद्ध उस पानी के अंदर रहते हुए ही उस पानी के अंदर रहते हुए पानी की स्वच्छता है परंतु तो फेन तरंग बुध बुद्ध इधर आकार में देखते हैं थोड़ा तो सा उसमें जैसा दिखते हैं सुंदर तो दिखता ंग कोई बात नहीं परंतु वहीं पे कभी भी समुद्र को छोर करके तरंग नहीं दिखाई सकता है वो समुद्र से अभिन्न तो नहीं है परंतु तो भिन्न है इन तो नहीं बोला जा सकता है समुद्र को ऊपर दिखाई देता है और समुद्र रूप में दिखाई देने पर अलग अलग नाम रूप है इसलिए उसको भिन्न अभिन्न रूप में निरूपण नहीं किया जा सकता इस प्रकार जो तत्व तो है यही माया के बल से, से अधिष्ठान चेतन को छोड़ करके किसी भी नाम रूप के अस्तित्व सिद्ध नहीं होता इसलिए वो उस अधिष्ठान भिन्न और कुछ तत्व में तो जल ही उस रूप में दिखाई पड़ते हैं इसी प्रकार शुद्ध चेतन ही इस नाम रूप में प्रतिदि होते हैं नाम रूप के ऊपर मतलब इस प्रकार इसी प्रकार से भिन्न तो नहीं है उसी को ऊपर दिखाई पड़ता है हमेशा स्वच्छ शुद्ध और नाम रूप से रहते है अन्न फेन स्थानीय अभ्यम शुद्ध प्रसन्न जो फ्रेन इन दोनों से शुद्ध इससे शुद्ध विलक्षण है है इससे हमेशा एक है, है। नाम और नाम और रहा व्या जब अभिव्यक्त होते आकाश नाम आकृत पहले आकाश नाम को पारण करते आकाश नाम आकृतिक आकाश का तो आकाश तो नहीं है एक और जो है होते ऐसे मान के हैं हैं कि प्राप्त करते ये है। परमात्मा ही मतलब जो आकाश ब्रह्मा अभी आकाश परमात्मा जो प्रतिथि हो रहे उस आकाश भावापन्न परमात्मा से क्या हुआ यहाँ पे आज यहाँ शुरू होगा उससे भी थोड़ा सा स्थूल भाव को जब प्राप्त करते हैं नाम रूप माने वही आकाश भाव में थोड़ा सा फिर वायु भाव को प्राप्त करते है जो ब्रह्म निर्गुण का निर्वेश है शायद वही जो है पहले आकाश भाव को प्राप्त करते हैं फिर उससे और थोड़ा स्थल भाव को वायु भाव को प्राप्त करते हैं यानी कि जो समुन्द्र के पानी स्वच्छ सरल अवस्था में है वही जो है पहले तरंग के रूप में दिखाई पड़ता है फिर तरंग उठता है तो फिर टूटते तो हैं तब तो वहीं से जो क्या होता है फेड़ विचित बुद्ध बुद्ध ये सब दिखाई देने लगते हैं परंतु तो है तो जल का ही वो जल से भिन्न है ही नहीं किसी प्रकार से तथा फिर स्थूल भाव आपने नाम रूप व्याक्रियो माने वायु भाव को प्राप्त करते हैं अग्नि अग्निभावी वायु भावपन्न ब्रह्म से हमारे यहाँ पे ब्रह्म ही जगत के मूल उपादान कारण है तो ब्रह्म ही अलग अलग नाम रूप में विवर्तित हो रहे हैं वो तो पहले ब्रह्म आकाश भक्त तो प्राप्त तो किया आकाश ब्रह्म ही। फिर जो है वायु वायु रूप में पतित हो रहा कुछ स्थूल और स्थूलता को प्राप्त तो किया फिर वायु भाभापर तेज भाव को प्राप्त हो गया तेज भावापर्ण और उत्तर उत्तर गुण को साथ में लेते हुए आकाश में गुण है शब्द शब्द गुण को रसत में रखते हुए वायु का गुण है स्पर्श उसको भी अभिव्यक्त हुआ फिर शब्द स्पर्श रूप को रखते हुए फिर जो है तेज का गुण है उसको शब्द स्पर्श रूप इन तीनों गुण को साथ में लेते हुए फिर रसात्मक जल उत्पन्न और गंध रस एक जो वो भी गुण उत्पन्न हुआ फिर शब्द स्पर्श रूप रस इस शब्द करके जल से जो जल भावापन्न ब्रह्म से पृथ्वी उत्पन्न भी में पांच हैं और इसमें हमारे मुख्य सिद्धांतों कारण के बाद सभी में दिखाई पड़ते हैं ये को तत्व स्थूल भाव आपने नाम रूप है वायु भाव आप से जल भाव तत्व पृथ्वी भावम उससे पृथ्वी को प्राप्त किया वही शुद्ध चेतन इति एवं क्रमेना पूर्व पूर्व अनुप्रवेश पंच महाभूता पृथ्वी अंतानि उत्पन्ना इस प्रकार से जो ही शुद्ध व्यापक तत्व जो क्या होता है कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इस भाव में विवर्तित होते हुए विवर्तित मतलब परिणाम नहीं है ये योग्यता तो बेकारी हो जाएगा विवर्तित उस रूप में अपने संकल्प से हुआ जैसे प्रतिथि होते हुए पंच पूर्व पूर्व अनुप्रवेश मतलब जो बाद वाला उत्पन्न हो रहा है उसमें पहला अनुसूत बाद उत्पन्न उत्पन्न हो है है उसमें पहले जो में में में और आका फिर तेज इस प्रकार से सब में सब मिल करके वो होता है। पंच महाभूत पृथ्वी उत्पन्न हुआ इस प्रकार उत्पन्न होने के बाद जनता प्रक्रिया भी है तो कि जो है ये उपनिषद में उपनिषद ने अलभूत करके पृथ्वीकरण के मतलब पंचीकरण करके कर इसको मिलाया गया है ये प्रक्रिया भी है परंतु सृष्टि में हमारी तात्पर्य नहीं है हमारे सृष्टिकार्ता में तात्पर्य है ब्रह्म सूत्र में एक अधिकरण है अधिकरण मतलब आपको यहाँ पे आप बोलते हो परमात्मा से सृष्टि अलग अलग प्रकार की सृष्टि के बारे में बताता है कहीं ब्रह्म कहीं शब्द है। यही तो सच्चाई है क्योंकि हमें सृष्टि में तात्पर्य नहीं है हमें कर्ता में तत्पर है देखो सृष्टि के अलग अलग रूपये से बोलने पर भी सृष्टि से पहले जो तत्व विद्यमान था वो तत्व को एक ही प्रकार से कहा गया है वो तत्व जो है मतलब सजातीय इसमे पांच महाभूत के गुण थे विशिष्ट है तो जिसमें जितना अधिक गुण होता है उतना स्थूल है। इसलिए पृथ्वी उतना स्थूल दिखाई पड़ता है पृथ्वी पंचात में क्यों ब्रहिज आबादा और सदैया पृथ्वी से फिर जाए जावादी औषधि वनस्पति जो बहुत द्रव्य पृथ्वी से उत्पन्न होता है वही वही ब्रह्मा भी भोज द्रव्यो के रूप में, में दिखाई दे रहा इस रूप में परिणत हो जाए थेक्षित्रिज जावादी अन्न को जब पुरुष और उसको भक्षण करते है उससे लोहितम शुक्र स्त्री पुरुष शरीर संबंधित उसको उकाने होता स्त्री शरीर में शनिद और पुरुष शरीर में शुक्ल उत्पन्न होता नियम है जो उभय गर्भा को मतलब ये दो जब ये दोनों में ये उत्पन्न हुआ तब जथा, जथा समय में जथा काल में पुरुष के द्वारा विपंचग् विद्या में कहा गया है उसको स्त्री जोन में देखिए यहाँ पे क्या शब्द है ऋतु हाँ तो अविद्या के उत्पन्न उत्पन होता है जो वासना उस वासना से उत्पन्न हुआ फिर जो है जो मंथन इसको वो मंत्रे नंत्र संस्कृत वो मंत्र के द्वारा मतलब इसको को मंत्र, मंत्र के माध्यम से ये गर्भाशय में प्राप्त तो करना चाहते को भोजन भी करना पड़ता है तब जाकर के पुत्र उत्पन्न होता है आजकल तो ये नियम लोग जानते ही नहीं है गर्भाशय सिंचमान इस प्रकार से अपने में प्रवेश होने पर में हम लोग इसको पढ़े हुए कैसे से जीव, से जीव, के से, के से नीचे आता है फिर अन्न रूप में परिणत होता है फिर अन्न के माध्यम से पुरुष शरीर में जाता है फिर पुरुष शरीर के माध्यम से स्त्री शरीर में जाता है परंतु यहाँ पे एक चीज विशेष करके भगवान मंत्र संस्कृतम ये जो है ये एक पूजा है ये केवल मात्र काम भोग के लिए नहीं है क्योंकि प्रजा संतति को रक्षा करना यह हमारी शास्त्रीय परंपरा है शिष्य गृहस्तम वापस जाते हैं तब गुरु जी उनको बोलते हैं अपनी कुल के अनुसार स्त्री को ग्रहण करके प्रजा संतान को व्यवच्छेद नहीं करना क्योंकि ये हमारी परंपरा की रक्षा करेगा कुल की रक्षा करते हैं अब उससे भी दोनों तरफ रास्ता है जिसको जैसा जैसा अपने जनमान संस्कार के अनुसार जो रास्ता सही लगता है तद तो अनुकूल व्यवहार करता है घर में रह अनुप्रवेशन अनुप्रवेश में उस शार का अनुप्रवेश वो जब गर्भ में भर करके नौ महीना दस महीना तक होता है एक आकार को प्राप्त कर लेते हैं ये कितना बड़ा आश्चर्य देखिए एक एक बिंदु बीज में इतना बड़ा शरीर का जो शरीर दिखाई पड़ता है इतना बड़ा शरीर का बीज वहां पर भरा हुआ और क्या काम करेगा कैसा काम करेगा उसका संस्कार भी उसमें हुआ ये अद्भुत आश्चर्य की बात है भगवान के बिना एक बीज में इतना सामर्थ्य क्या इससे इस बड़ा आश्चर्य क्या देखेंगे आप संसार में आश्चर्य को देखो, देखो, देखो। नगर दे, नौ महीने से दस महीना के बीच में वो बाहर शरीर धारण करके आते ये हम लोग ने पंचग विद्या में चांद में पढ़े हुए है फिर क्या होता है तत्तम ये जो तुम्हारा शरीर तुम बोल रहे हैं ये शरीर जन्म दिया लब नामाकृतिक नाम को प्राप्त होगी मनुष्य प्राप्ति भी हो सकता है और फिर मुक्त होने का इच्छा होता है पशु ज्वनियों में इच्छा होने पर भी सूक्ष्म शरीर में परंतु आपने कर। का उपाय नहीं रहता इसलिए यहाँ पे यदि मान लीजिए किसी निमित्त से ज्ञान के बाद वो प्राप्त तो होता भी है। भी होता है फिर फिर भी मनुष्य शरीर में आकर के जीवन मुक्त मुक्त अवस्था से हैं जाता मंत्र संस्कृत पुनः उपन संस्कार योगे न ब्रह्मचारी संगम भवती देखिए वही जो मतलब अब शुद्ध चेतन तथा परिणत हो गया, गया। जब तो थोड़ा बड़ा होता है नाम और आकृति को, को प्राप्त तो करते हैं जात पहले पहले उसका जात तो कर्म संस्कार होता है फिर जो है मत अन्न प्राशन आदि होता है मंत्र संस्कार मंत्र का संस्कार कर फिर उसके बाद पुनः उपनयन संस्कार जो जब उसको उपनयन संस्कार होते हैं गुरुकुल में जाकर के पठन पाठन करते हैं तब तो ब्रह्मचारी संगम भगवती तक उसको ब्रह्मचारी नाम होता है देखो इनको बोला था कि मैं पहले ब्रह्मचारी था, था फिर वहां से मैं संन्यास लेकर आत्मज्ञान के लिए प्रवेश करते थे तो कौन ब्रह्मचारी हुआ तुम हुए की जो तुम्हारी संकल्प से जो पृथ्वी आदि से उत्पन्न हुआ शरीर वो किसको ब्रह्मचारी संग हुआ शरीर को हुआ आत्मा को नहीं इसलिए बोलते हैं संस्कार जो क्रह्मचर्य संगम तदीव शरीर शरीर जब पत्नी जो संस्कार जो कना गृहस्थ संग शरीर पत्नी के संग जब से उसका गृहस्थ नाम हो जाता है तदीव वनस्थ संस्कार जीवन में जब प्रवेश करते हैं तप प्रधान तब उस समय उसका मानवप्रस्थि नाम से कहा जाता है तापस नाम से कहा जाता है क्रिया निमित्त संस्कारेना यहां तक भी, शन्नाशी, शन्नाशी भी जब विधि पूर्वक संनास लेकर के मतलब शिक्षा सूत्र से अपने को अलग कर लेते हैं तब उसका कर्म कांड में कोई अधिकार नहीं रह जाता और वही शरीर तदैव क्रिया क्रिया विनिवृत्ति निमित्त से अपने को अलग करने के निमित्त से जो है वह जब उसका शिखा सूत्र छूट जाते हैं इसलिए होता है कि समस्त वैदिक जाग जग्ञाध को करने के लिए तब वो संस्कार होता है पहले तो ब्रह्मचर्य संस्कार हुआ वैदिक जाग यज्ञ जा का अधिकार गृह प्रवेश का अधिकार भी बाना प्रस्तुत आया जब लेते है, सब सारा से उसका ये बात नहीं है। उसी से आत्मा बिल्कुल ही भिन्न है ये एक करके है भगवान भाज्यकर ब्रह्मचारी गृहस्थी बनती सन्यासी ये वर्ण और अष्टम धर्म शरीर का है आत्मा का नहीं है शरीर का आत्मा का नहीं है इसीलिए संस्कार परिभ्राट मुक्त परिभ्राज संघ को प्राप्त करते इति इस प्रकार से भिन्नम तुम, ये सब भिन्न है तुम तो ये सबको देख रहे हो तुम इन सबको देख रहे हो समझ रहे हो इसलिए तत्व भिन्नम भिन्न जाति अंदर संस्कार भिन्न जाति के साथ अन्वित होते हुए उसका जो संस्कार है वो प्राप्त करते हैं परन्तु तो आत्मा में कोई इस पर संस्कार होता ही नहीं है आत्मा का इसलिए जो है इति एवं जो ऊपर की प्रक्रिया जो बताया गया है इस प्रकार से तत्व भिन्न तुम जो शुद्ध चेतन है उससे ये भिन्न है भिन्न जाति अन्वय भिन्न जाती एक अन्न अन्वय है और उसके संस्कार के द्वारा संस्करित हुआ ये शरीर ये शरीर जो है शरीर का संस्कार होता है साथ मन उसको मानवता दे देते हैं इस प्रकार से शरीर जो है कि उस एक अलग जाति का इस जाति जाति वाला वाला आत्मा आत्मा नहीं नहीं है है मतलब इस इस इस प्रकार प्रकार और धर्म से चीज को अच्छी तरह से कि मैं क्यों स्थूल शरीर नहीं हूँ स्थूल शरीर आदि के संस्कार को हम सब देखते हैं ये सब जो है आकार पंच महाभूत का है पंच तन महाभूत को पंचीकरण करके विकार करके शरीर उत्पन्न हुआ है इसका प्रश्न को संक्षिप्त में यहाँ पे बताया कि पंचग्निविद्या में कहा हुआ है वहां पे फिर जो है मनुष्य इंद्रिया च नाम रूपात्मकानी एवं अन्नमय ही सौम्य मन इतन फिर मन और इंद्र ये भी जो है ये भी, भी टीका हुआ है कोई तेज के ऊपर टिका कोई जल के ऊपर टिका हुआ है ये भी छंद को सुते में देखा है इसलिए ये भी भौतिक ही है ये भी एक अन्न जाती है थोड़ा वहाँ स्थूल भूत है यहाँ पे सूक्ष्म भूत है, है तो ये भी भौतिक तो आत्मा है न क्यूँकि वर्धित होते हैं अन्न मही सम्य मन आपोमय प्राण तेज मई बाप ये जो है ना वहां पर चांत को सूत्र में दिखाया ये जल के ऊपर टिका हुआ है प्राण इस प्रकार से कथम जिन्न जातकार वर्जित चेत तो ये जो इस समय पूछता है कि मैं इतने मात्र से मैं भिन्न जाति जो शरीर इंदु मन बुद्धि संस्कार है उससे भिन्न जाति वाला मैं हूँ ये कैसे समझ में आएगा हम तो उसी के साथ था था था मैं तो वही हूँ मेरा जन्म बर्थडे मनाया जाता है मैं ही जन्म लिया हूँ और मैं ही ब्रह्मचारी हमारी मान्यता है शास्त्र भी ही बोलते है तू गृह है काम करना चाहिए इस प्रकार से पूर्व दर्शन नहीं सिखाया है और ऐसा करोगे तो घुमस में जाओगे मैं ही जाऊंगा पे स्थूल शरीर को छोड़ करके कथम भिन्न जाति अन्य संस्कार से मैं जो भिन्न जाति मतलब इसमें जो, जो इस संस्कार इस, इस है उस संस्कार से रहित तो में हूँ यदि ऐसा वो शिष्य फिर गुरु जी से पुष्ट आई थी सुनो सुनो इसका उत्तर सुनो कैसे बोलते है जो अशोर नाम राम रूप धर्म विलक्षण सामूपे व्याकु शरीर संस्कार नाम रूपे तथा अमातो मनवानो प्रविश अने विचित्र धीरो जद आस्ते पर पर जो भी कुछ भगवान एक जगह पे दिखा रहे मैं कैसे नाम रूप से भिन्न हो गया भिन्न जाती हो गया इसको बोल रहे देखो ये नाम रूप जो अशुद्ध ब्रह्म में आत्मा में अनाभिव्यक्त अवस्था में था अपने संकल्प से उसको करने के लिए परमात्मा ने कल्पना की फिर कल्पना की कल्पना की अलग अलग नाम को किया नाम परमात्मा जो शुद्ध चेतन तत्व है एक है बैक ब्यक, व्याकृत करने वाला और एक एक हो गया व्याकृत किया हुआ वस्तु जिस मतलब जिस प्रकार मान घरा को बनाने वाला और जो खरा बन रहा है ये दोनों अलग होता है एक उपादान होता है एक निमित्त होता है इसलिए निमित्त कारण एक ही है परंतु आत्मा उसने व्याकरण अभिव्यक्त तो किया परंतु अपने आप माया शक्ति के द्वारा अपनी कल्पना से किया हुआ है क्योंकि जो परिणत होने के लिए जो विकृत होना पड़ता है वो विकृत होना तो आत्मा संभव नहीं है इसलिए यहाँ पे बीज अवस्था में पंचतनता पंच महाभूल रहा यह मान करके उसने अभिव्यक्त तो किया एक बनाने वाला और एक बना हुआ वस्तु बनाने वाला बना हुआ वस्तु से भिन्न नहीं होता है भिन्न जाती ही होता है इसको समझाने के लिए जो अशो नाम रूपयूर्य करता ये जो नाम और रूप की अभिव्यक्त तो करने वाला है नाम रूप धर्म विलक्षण जो नाम और रूप की धर्म है उसके विरुद्ध लक्षण वाला है उसका वो नाम रूप में जो लक्षण है पैदा होना मरना कुम्हार कुमार तो घर रूप में कभी प्रती नहीं होती परंतु तो परमात्मा ही इसमें मैं कर बैठा हुआ है और वही मै रूप में अभी व्यक्त तो होता मिल कैसे गया हुआ? तब बोलते हैं स एवं नाम रूपे व्याकुर परमात्मा अथवा नाम रूप को को तो करके करके तत्विष्टा इस शरीर को उत्पन्न स्वयं संस्कार धर्म जिस शरीर को उत्पन्न किया उस शरीर की धर्म के संस्कार से रहित अपने आप उस शरीर के धर्म से संस्कार से रहित केवल शरीर की अस्तित्व मात्र तो को सिद्ध करने के लिए आत्मा उस शरीर के कर्म अनुसार फल भोगने के लिए वहां पे विद्यमान रह करके श्रेष्ठ स्वयं संस्कार धर्म वर्धित तो नाम रूपी नाम रूप दोनों को करके नाम रूपे सृष्ट इधम शरीरम उसमें क्या किया था तत्स्रेष्टता देव अनुप्रवेश उसके अंदर प्रवेश उस किया प्रवेश कर लिया प्रवेश करना मत भी, भी नहीं कि प्रवेश किया क्योंकि वो तो पूर्ण व्यापक तत्व है उत्पत्ति होते ही उसके अंदर उसका अनुप्रवेश जैसे उसी की सत्ता से आकाश उत्पन्न हुआ फिर तो चेतन तो पूर्ण है तो उसके अंदर प्रवेश हुआ जैसे प्रवेश सृष्टि को लेकर के हमारे अः इसमें तैत में लंबा चौरा विचार किया भगवान मात्र का जो पूर्ण व्यापक है उसका प्रवेश फिर कैसे हो सकता है इसमें अभिप्राय फिर बताता है किसी भी प्रकार से ये प्रवेश होना संभव नहीं है ऐसा दिखा करके कहते श्रुति की अभिप्राय इतना ही मात्र है कि एक एक भिन्न जातीय वस्तु के अंदर एक भिन्न जातीय वस्तु को प्रवेश करा करके ये दिखा करके क्योंकि नहीं तो वो जो समस्त धर्म समस्त गुण है नाम रूप से उसको हम समझ नहीं पाएंगे इसलिए नाम रूप के अंदर प्रवेश करा करके उस नाम रूप का जो धर्म है ये धर्म जिसमें नहीं है ये तुम्हारी पारमार्थिक स्वरूप है इस प्रक्रिया को श्रुति ने अपनाया इसको बोलते हैं अधारूप अपवाद प्रक्रिया बोलते हैं अध्यारूप अपवाद बोलते हैं इदम शरीरम इस शरीर को उत्पन्न करके बनाए यह प्रविष्ट उसके अंदर प्रवेश किया कौन अन्य जो नाम रूप से भिन्न है उसके द्वारा वहाँ पे प्रवेश किया गया नाम रूप तो दिखाई देता है परंतु वो नाम रूप को दिखाते हुए अपने आप नाम रूप के अंदर छुप गया इसलिए अन्य स्वयं पश्चिम जो दूसरे के द्वारा देखा नहीं जाता सीधा सीधा देखा नहीं जाता मतलब स्थूल रूप में इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव नहीं कर सकता परंतु वो सब कुछ देख रहा है वो सब कुछ देख रहे हैं अब दृष्ट दृष्टा हमारी नाम रूप के भी काल में शरीर को भरना घटना परिवर्तन होना जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ जिसके रहने के कारण हमको नहीं देखा जा सकता इस प्रकार के जो यदि वो देखने योग्य होता तो वो शरीर के धर्म वाला उसी उसी के अनुमय हो जाता उसके धर्म वाला हो जाता है वो देखने योग्य तो शरीर है नाम रूप है उसका धर्म कुछ अलग है और जो देखने जब नहीं है वो उससे विलक्षण है, के के है। के के प्रकाश कर सकते हैं परंतु जिसको नहीं देखा जा सकता जिसको नहीं सुना जा सकता जिसको नहीं ग्रहण किया जा सकता परंतु जिसके रहने के कारण सब इंद्रियो अपने अपने व्यापार को कर पाते हैं वो कहने के लिए बोलते हैं अन्य के नहीं देखा जाता परंतु अपने तो आप देखते हुए तथा जिसके बारे में तो बोला नहीं जाता परंतु समस्त श्रवण के द्वारा जो भी कुछ सुना जाता उनके रहने के कारण ही श्रवण सुन पाते इस प्रकार जिसके बारे में तो क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जिस वस्तु को ग्रहण किया जा सकता है उसी के बारे में ही मनन हो सकता है क्योंकि इंद्रियो के द्वारा ग्रहित नहीं होता है इसलिए मन उसको मनन नहीं कर सकता है परंतु मन तब जो वस्तु को मन जिसके रहने के कारण मनन कर पाता है वो तुम हो इस शरीर इंद्रिय धर्म से विलक्षण है ने ऐसा दी कैसे बोलता है जिसको भी विषय रूप में नहीं जाना जा सकता परंतु तो जिसके रहने के कारण सब कुछ जाना जाता है बुद्धि के द्वारा इस प्रकार से इस तत्व को श्रुति ने निरूपण किया इसलिए तुम जो श्रिष्ट हुआ उस जाति का जो लक्षण है और तुम इससे अच्छा अपनाया है इस शरीर का धर्म है तुम इससे भिन्न जाती हो इसको समझाने के लिए शास्त्र के आधार पर भगवान भाषुका है बोलते सर्वानी रूपानी विचित्र धीरो नामिक अभिवतन जरा स्थिति परमात्मा ने क्या किया समस्त नाम रूप को एक एक करके पूर्व जन्म के कर्म मतलब तो के अनुसार उसके अंदर घुस करके उसके अंदर भी प्रमाण करके सबको अभिव्यक्त तो करते मतलब समस्त इंद्रियों को व्यापार करने में समर्थवान बना देते हैं सर्वानी रूपानी विचित्र धीर समस्त नाम रूप के एक चयन करके पूर्व में जन्म में जैसा जैसा जीव का जैसा जैसा कर्म उन तो कर करके फिर कर्मको एक, एक नाम, भी के नाम, अभी तो नाम को देकर के तो उसका रहते हैं देखिए हाँ भगवद गीता में पंचम अत्याय नवोद्वार पूरे बन अस्त पंचम अध्याय करके ना कुछ करता है ना कुछ करवाता है चुपचाप वहाँ पे जो है विद्यमान रहता है तो सर्व कर्मी मनसा सर नशी समस्त कर्म को मन से छोड़ करके क्योंकि जानते हैं कि इसका सम, सर्व कर, उसको विद्यमान रहता है ये में बोला सर्वानी रूपानी विचित्रिरा नाम अस्विन अर्थे श्रुत इस विषय में मतलब तो शुद्ध चेतन व्यापक तत्व अपने संकल्प से को बना फिर उसके अंदर करके छुप ये खेल अपने संकल्प से पंच महाभूत महाभूत का अधिनय करके समस्त शिष्ट को बना करके उसने भगवान उसके अंदर प्रवेश करके छुप गया और छुपने के बाद फिर एक खेल रचा की बस हमको जो ढूंढ लेगा वो इस श्र बंधन से मुक्त और अंदर बैठ करके नित्य हम हाँ हम करके पुरित हो रहा है परंतु तो हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे क्योंकि भगवान ने क्या किया ढूंढने के लिए जो उपकरण दिया उसको बहिर्मुखी खानी बैठना बहिर्मुखी करके आपने आप अंदर छुप करके बैठ कर एक दिया की हमको जो जान लेगा समझ लेगा उस संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा तो इस बा... मतलब अंदर प्रवेश किया हुआ इस विषय में अनेक श्रुति वाक्य अनेक श्रुति वाक्य बोल रहे हैं। तो अपने संकल्प से, से जगत को बनाया और अपने आप अपनी महिमा को देखने के लिए उसका अंदर प्रवेश कर गया प्रवेश करके फिर चक्कर खा गया फिर अपने को समझ नहीं पा रहा है भगवत कृपा से कुछ दिन भटकने के बाद फिर गुरु आश्रय लेकर के के के अब समझ जाता मैं मैं इस काम करने के लिए रचने के लिए थोड़ा खेल खेल आया था मैं खेल में फंस गया तो की ये बोलना चाहते हैं है अंत प्रविष्ट शहस्त्र जनान अंदर प्रवेश करके ऊपर समस्त जीव को शासन करते अंत प्रविष्ट शास विदान न करके पूरा सृष्टि को अनुशासन में रखते हैं है शाये शाये प्रविष्ट वृद्धार्क है ये, ये प्रथम अध्यय चतुर्थ ब्राह्मण में जो जो अहम ब्रह्म कर गया संसार के अंदर प्रवेश कर गया कैसे जैसे नख्रभाग से लेकर के बाल के अग्रभाग तक पूरा पूर्ण रूप से विद्यमान है पर जिसको समझनाश है तब वहां पर दृष्टांत दिया जैसे ना अपने बक्सा में एक अपना अस्तुला को ऐसे सुंदर सजा के रखते हैं खोलने से अलग करके दिखाई पड़ते हैं इसी प्रकार परमात्मा भी इस जो शरीर रूपी बक्सा को इतना सुंदर सजा हम ठीक से इसको खोलेंगे तो क्योंकि सारे जड़ है और इससे विलक्षण है तो बिल्कुल विलक्षण वस्तु है वो आत्मा स्पष्ट रूप से दिखाई देता अनुभव में आता यदि हम इसको ठीक से खोलेंगे तो एक, एक दृष्टान दिया यथा छु छोधा ने जैसा विश्व भर वर खुल जैसे अग्नि अपनी लकड़ी के चारों तरफ तो रूप से रखा हुआ है छूट रखा हुआ है परंतु तो ऐसा नहीं है यहाँ पर ये तो पूरा पूरा जैस प्रकार एक लकड़ी में अग्नि प्रत्येक कोना में संपूर्ण रूप से व्यक्त है जिस तो प्रकार दूध में प्रत्येक में में पूर्ण रूप से से है ठीक इसी प्रकार से, इस शरीर प्रवेश करके वो भी है, सही सही है इस आत्मा ये जो यहां पे प्रवेश किया ना यही तुम्हारे आत्मा यही अंतर जामी है इस प्रकार से भी वेदान शुत्या और ये हमारा ऐतिहत शिमान प्राप्त परमात्मा एक एक ने प्रवेश करो तो परंतु सब प्रवेश प्रवेश करने का बाद भी अरे मेरा प्रवेश के बिना तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तब फिर प्राण को मतलब पैर के नख अंदर से प्रवेश करवा के फिर जब जब शरीर थोड़ा परंतु फिर भी वो प्राण भी क्रिया नहीं कर पा रहे उसने ये ऊपर जो हमारा सर में जो यहाँ पे जो ब्रह्मानंद है ये ब्रह्मानंद को भेद करके वो यहाँ से शरीर में प्रवेश किया एक सीमानंद विदार इस सीमा को जहां से बाल इधर उधर दोनों तरह पर पीछे की हो जाता है इसका जो मतलब सेंटर पॉइंट है जो बोलते हैं उस ब्रह्म के माध्यम से परमात्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया तब जाकर के फिर शरीर की संचालन शुरू हुई इस प्रकार सर्वी घूर आत्मा नस्तो भूतो में छुपा हुई आत्मा आसानी से सबके सामने प्रकाशित नहीं होता क्योंकि विवेक जब तक जागृत नहीं होता जब तक सूक्ष्म वस्तु को देखने की सामर्थ्य नहीं होती तब तक क्या होता है सामने प्रकाश प्रकाशित नहीं होती परंतु तो जैसे बुद्धि की सूक्ष्मता होती है तब जाकर आत्मा अपने आप हमारे सामने अभिवत होता अब समझ में आ जाता है सूक्ष्मी सूक्ष्म वस्तु को देखने की अभ्यास करना जो करते करते जब हमारी विचार दृष्टि सूक्ष्म हो जाते हैं तब तो वो तत्व समझ में आता फिर को बोल मतलब ये प्रवेश को बोल को है चांद को लेकर व्याख्यान करते हुए का अभिप्राय प्रवेश में नहीं है क्योंकि वो तो पूर्ण व्यापक है उसका फिर अलग करके प्रवेश क्या होगा ये प्रवेश श्रुति का शुद्ध अभिप्राय है परमात्मा को अनुभव करने के लिए आपको अंदर झांकना पड़ेगा हर जगह पे प्रवेश श्रुति की व्याख्यान करते समय भगवान भाष्य इस प्रवेश श्रुति इस प्रकार से प्रवेश होना संभव नहीं है एक पूर्ण व्यापक तत्व है वो यदि किसी जगह पे नहीं है वहीं पर उसकी किसी वस्तु का प्रवेश होना संभव है जो पूर्व व्यापक है उसको अलग करके प्रवेश कैसे होना संभव होगा इसको समझते तो प्रवेश किया प्रवेश के अभिप्राय कहता है क्या है भगवान भाष्ट का समझाते हैं कि यदि तो आपको देखा जा सकता है परंतु तो अंदरनी वस्तु को जो है अपने सूक्ष्म दृष्टि की तरह देखा जो अंतरतम है उसको नहीं और सूक्ष्म दृष्टि चाहिए इसलिए यहाँ पे अभिप्राय प्रवेश का है कि वो यदि भगवान को प्राप्त करना हो तो जगत से इंद्रियो को जगत मुखी वृत्ति को घुमा करके अंदर मुखी वृत्ति करने से परमात्मा अनुभव में आता है समस्त प्रवेश श्रुति का ये अभिप्राय है उसमें दो अभिप्राय बोल है कि जो प्रवेश किया और जिसमें प्रवेश किया ये दोनों विलक्षण भिन्न जाती है जो प्रवेश किया और जिसमें प्रवेश किया ये दोनों विलक्षण है भिन्न जातीय वस्तु ऐसे जिसमें प्रवेश किया जो प्रवेश किया इन दोनों में एक रूप आता नहीं है मतलब ये जन्म ने मन वाला भरने घटने वाला सुख दुख वाला भूख प्याज वाला नहीं है ये इससे विलक्षण है पर इसको अनुभव करने के लिए इस जंत्र को आवश्यक इस आसन की आवश्यकता अब जाकर के समाज में आता है इस प्रकार से भगवान भास्कर कैसे हम भिन्न हुए इससे मैं तो हमेशा इसके इसके साथ एक एक होकर व्यवहार में आता है ये बात है। जब तक शरीर हमें प्राण है और तब तक ही आत्मा समझ में आने वाला है शरीर छूटने के बाद आत्मा समझ में नहीं आएगा यद्यपि आत्मा प्रज्ञानक होने चेतना से भरा हुआ है फिर भी इस चेतना को समझने के लिए एक जड़ की सहयोगिता चाहिए जड़ में ही वो चेतन की अभिव्यक्ति होती है यदि चेतन चेतन अकेला रह जाए तो चेतन को समझना मुश्किल होगा चेतन मुश्किल होता है इसलिए ये प्रक्रिया को अपना करके जड़ की उत्पत्ति को दिखा करके इस जड़ में जितना जितना धर्मो दिखाई पड़ रहे हैं इन धर्म से विलक्षण है जो तत्व तो वो तुम्हारी पारमार्थिक स्वरूप है ये गुरु की कहने की अभिप्राय है इस प्रकार से यहाँ पे हैं। मैं कैसे भिन्न जाती हुआ देवता सर्वा स्मृति भी ऐसा ही बोलता है।, है जो भी देव देवता रूप अथवा दिखाई दे रहा है आत्मा ही समस्त रूप को नाम रूप के माध्यम से अभिव्यक्त तो। आत्मा यहाँ बोलते हैं चाहे देवता हिरण नगर्भ से लेकर के चीठी तक जितना नाम रूप दिखाई पड़ रहे हैं उन सभी के अंदर एक ही आत्मा अभिव्यक्त हो रहा है उन सभी के अंदर इसलिए सभी आत्मा का ही नाम रूप आत्मा ही वह देवता सर्व पूरे ही नहीं कार्य जिसको मैं बोल रहा था भगवत भगवदगीता की पंचम अध्याय में आया हुआ है नौ दरवाज आले पूर्व में वो परम शुद्ध चेतन तत्व बैठ करके ना किसी को कुछ कर ना कुछ करते हैं ना कुछ करवाते हैं वो तो मन और बुद्धि कर्म करावाने वाले हैं परंतु उसके विद्य के बिना वो काम नहीं हो सकता इसलिए इसीलिए वास्तविक तो आत्मा में कोई क्रिया नहीं ना ना ना करते हुए न करवाते हुए इतना ही नहीं क्षेत्र के हम जाति मान बुद्धि की शरीर को क्षेत्र कहा गया है और शरीर के अंदर रहने वाला जो तत्व जो समुद्र क्षेत्र को जानते हैं वो क्षेत्र भक्तमय और क्षेत्र शे, अनेक है परंतु क्षेत्र एक है क्षेत्र अनेक है क्षेत्र में एक है इस चीज को भी समझना है इंद्रियों के साथ तादात्मक करके जब हम चेतन व्यवहार करते हैं कोई विषय कोई जानते होता प्रमाता प्रमाता अलग अलग है क्योंकि इंद्रियों के साथ तादात्मक करके मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियों के साथ करके व्यवहार करने से जिसके मन में जैसा जैसा संस्कार है तद चेतन दिखाई पड़ता है परंतु जैसे ही साक्षी आता है वो साक्षी एक है जब तो शरीर की धर्म आत्मा रूप में प्रती क्यों होती है क्योंकि उसको उसकी आत्मा की रहने के कारण अलग अलग मनोबुद्धि का अलग अलग व्यवहार कर पाते हैं इसलिए आत्मा अलग जैसा प्रतीति होते हैं परन्तु आत्मा में अलग पर नहीं है अलग जैसे प्रती है समेतम परमेश्वरी तेरे में, में, में, तो में अध्यय में, में, में समस्त भूत तो में विद्यमान परमात्मा एक ही है और वहां क्या करता है उपदश् अनुमंता चक्ता महेश्वर अन कोई भी व्यक्ति शुरू इंदुमन से जो भी कुछ काम होता है वो अनुमता चौभक्ता अध्याय वहां पे रहने के कारण जैसे कोई व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति कोई बच्चा कोई काम करता है तो बैठ कर देखता रहता है बच्चा काम करता है अपनी तरह से खेलता रहता है उसको देखता रहता है शरीर उस उसकी मन ही उसको व्यापार करने में मजबूर करता अपने संस्कार मजबूत करता है उत्तम पुरुषस्थ अन्न पंच पंचोदश अध जो तत्व है जो अक्षर के अंदर ही है, तो रहते परमात्मी उदाहरित जो लोक लोक जो समस्त लो में करके अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं परंतु वो जो प्रकाश है उससे भिन्न है प्रकाश वस्तु को प्रकाश करते हुए वो अपने प्रकाश को दिखा रहे हैं इसीलिए प्रकाश वस्तु के जो धर्म है उससे भिन्न होता प्रकाश मतलब सूर्य जिस प्रकार सारा वस्तु को प्रकाशित करता है प्रकाश करने जो वस्तु के धर्म से सूर्य के प्रकाश भिन्न उसका धर्म भिन्न समस्त वस्तु को प्रकाशित करते हुए भी प्रकाश वस्तु के धर्म के द्वारा सूर्य का प्रकाश कभी भी गुणी अथवा अबगुणी दोनों नहीं हो जाते हैं उसमें कोई दोष गुण नहीं आता ठीक प्रकार शुद्ध चेतन तत्व सभी के अंदर विद्यमान रहते हुए के गुण दोष को प्रकाशित करते हुए परन्तु गुण दुष्ट का द्वारा लेमान नहीं होता इसलिए बोलते हैं उत्तम पुरुष और शरीरम शरीर है ना समस्त शरीर में रहते हुए भी वो स्वयं और शरीर है शरीर के अंदर ही दिखाई पड़ते समस्त प्रत्यक्ष और शरीरम विनाशी शरीरों में वो अविनाशी तत्व है समस्त तो अलग अलग शरीर में समान रूप से विद्यमान परमात्मा तो से, एक भिन्न तुम हो, और जिस पर अंदर रहकर के तुमको समझ में आता है परंतु तो तो उसके धर्म के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है ये समझाने के लिए भगवान वाक्य के आधार पर कहते इसलिए मैं तुमको तक जाति जन्म मित्र ज़रा जो भी है। इसकी धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो तो परंतु हमारे शरीर चला जाएगा तो मैं मर जाऊंगा प्राण नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा मन नहीं रहेगा तो मैं कैसे सोचूंगा कुछ नहीं है इसके साथ हमारा तीनों काल में कोई संबंध नहीं है ये सब इसके साथ तादात्म करना ही हमारी बंधन रूपी दुख का कारण है इसके साथ छूटना ही परमानंद है, है। इसीलिए बार बार भगवान भाषा इसको समझा रहे कि देखो ये जिसके अंदर रहने के कारण इतना है शरीर को रहते समझ में आएगा शरीर छूटने के बाद ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों की को समझ में है। क्या है? किसी के विल अपने स्वरूप से हमको समझ में आने के बाद फिर वो मन में रह जाता है हम समझ जाते हैं उस चीज ऐसी ऐसी है कहीं भी देखे उसको समझ में आ जाता है वो का भी नाश नहीं होता हो ज्ञान इसीलिए हम हाँ तो बोल रहे हैं ये तुम तो एक जात्यांतर विशिष्ट वस्तु हो भिन्न जाति हो तुम्हारा अंदर ये नहीं है इसलिए जो तुमने पहले कह कहे थे कि मैं इसका पुत्र हूँ ब्राह्मण अब जो मैं शत्रु तुम्हारी धर्म नहीं है ये सब तुम्हारी धर्म नहीं है ये तुम इससे बिल्कुल भी लक्षण तुम इन सभी को देखने वाला हो असको रखेंगे फिर देखते हैं महिला के आदमी मेरे पास कोई कैलेंडर नहीं, आस्ट, आस्ट नहीं, भाई, नहीं। कल और है अष्टमी का अष्टमी कल अमावस्या परसों प्रतिपदा अच्छा तो क्या करें चलाए दिन की छुट्टी दो दिन की छुट्टी है।, है दो दिन की छुट्टी है।, है दो दिन का तो कल और परसों ठीक है ठीक है ना हां लो समीर जी ये हमने अपने के कैलेंडर पाछे छितो मां पाछे छिले तो दिनेश तो वोटा कोनो कामे डिलीट হই গেছে তো আরেকবার পাঠাই দি হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠাবো পাঠিয়ে দাও আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আমি দেখেছিলাম এখন আবার পড়ে দেখলাম তারপর যে তুই যেগুলো পাঠাস না গুলোকে কালেক্ট করে পাঠাই তো তো ঐগুলো ডিলিট করতে গিয়ে ওইটা ক্যালেন্ডারটাও ডিলিট হয়ে গেছে ক্যালেন্ডারটা পাছি তো ঠিক আছে তাহলে কি কাল পরশু বন্ধ থাকবে क्या करे कल परसों दो दिन अमावस्या रख बंद रखते हैं अमावस्या तो का कुछ काम, होता है, कुछ काम करना चाहते हैं। तो वहां पे तो बंदी रहता है हाँ, के बंद काल पर्श। काल दो दिन बंद है हा? तो ठीक है थीक। तो यहाँ भी दो दिन बंद रखते है कोई वो बात नहीं है ठीक कोई दिक्कत नहीं है क्यूँकी जो जिस नियम से चल रहा है उसी नियम से चलना ठीक है पूरा अपना पूरा अलग अलग काम अब तरु आये तृष्ण केवल एक स्लोग को देखते हैं। कल मुझे पता है नौ नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे परंतु तो तो नौ का अर्थ नहीं बताया था आठ नंबर तक अर्थ भी हो गया था ठीक है नौ नंबर तक जो नौ शिकारी ने छंद वाला है वो निबृत पुरुष बहुमानों गलित समाता सपति सूरीद जीवित समा समुनम घनतिरुद्रे नयने अहो मूढ़ तदपि मरणापाय चकित बोल रहे हैं अभी मन से कुछ भोग इच्छा चला गया इच्छा चला गया शरीर में मैं इस भोग करने की से चला गया। अब शरीर वो नहीं कर सकता निवृत्त भोग इच्छा पुरुष बहुमान हो पुरुष की जो रहित मत तो हम ये कर सकता हूँ इस कर सकता किस प्रकार से है यो मतलब नष्ट हो जाने नष्ट हो गलित हो नष्ट हो गया क्योंकि अब सामर्थ्य नहीं गया एक दूसरी बात क्या बोल रहे हैं देखो जगह जीवित समाह जिनके साथ मेरा बहुत मित्रता था जो हमारे समवय थे ये सब जो है समान ससन्मान अपने सामाना अपने सम्मान के साथ क्या क्या मतलब सदा अपने, -अपने, अपने शरीर से अभी तक भोग इच्छा नहीं गया परंतु सामर्थ्य नहीं रहा जिनके साथ हमारा दोस्ती थे अथवा जिनके साथ हमारा हमारे से कम उम्र वाले थे सब लोग जो है अपना समय रहते, रहते रहते चला गया फिर भी शरीर जो है इतना बूढ़ा होने के बाद भी और आंख जो है घन तिव्र चलाए ना आँख को दिखाई नहीं पड़ता कुछ पर मुश्किल से थोड़ा थोड़ा और कोई है नहीं अकेले क्योंकि पहले क्या बोलता जो हमको मदद करने वाले थे वो लोग सब चले गए मदद करने वाले भी हमारा समावेश वाले नहीं रहे कोई मदद करने करना कौन देखेगा फिर भी अहो मूढ़ो फिर भी देखो क्या मुचकित फिर भी हम मरने से डर रहे हैं मरण अपायोचकित मृत्यु से फिर मैं फिर भी मैं डर रहा चकित मरम डर शंका हो रहा है क्या मालूम क्या हो जाएगा क्या मालूम क्या हो जाएगा ये स्थिति हो जाती है शरीर की भोग इच्छा निमृत हुआ जो हमारे पुरुषकार उसका भी कुछ हद तक कंट्रोल में तो आया शरीर नहीं कर सकता है फिर अपनी समान उम्र वाले अपनी बुद्धा हो गया वो कबल थोड़ा लट्ठी प्रकार के थोड़ा उठ सकते हैं और आंख से कुछ कोई भी इंद्र किसी प्रकार के काम नहीं कर सकता है। इस अवस्था हो जाने पर भी अहो मूर्ख अरे मूर्ख मूर्ख शरीर काय अभी है है शरीर चला जाएगा जाएगा छूट मैं मैं मर जाऊंगा ये ये डर भी बैठा हुआ। ये एक ये ये तो सब कुछ विष्णा हो गया किन्तु पहले बोल करके तृष्णा ही जो है शांत नहीं हो रहा है वही तो तरुण होता जा रहा है और इस स्थिति में भी अवस्था जहां पे हमारा शरीर कोई काम नहीं करता कोई भी इंद्रिय अंग की काम करने में सामर्थ्य नहीं है, है, जीवन धारण से मृत्यु श्रेय होता उस समय मर जाता तो अच्छा तो परंतु फिर भी मृत्यु का डर नहीं जाता मन से ज्ञान ज्ञानी काय हमारे शरीर जो है जो है मरण जनित जो उस उससे वो भय मतलब अभी मन से ए, ना कि मैं जिंदा रहूं ये भाव इसी के लिए हमने जो है अन्न वस्त्र वासस्थान की चक्कर में क्या शरीर जिंदा रहे अन्न वस्त्र वासस्थान शरीर की आवश्यकता और शरीर को बना रखने के लिए इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते परंतु और इसी के भी लगा रहते वहां भी जाकर के रहता है इस में भी थोरा सा जो है रह जिंदा रहता क्या मरुम मरने से क्या होगा ये सब जो है कई प्रकार की जो है डर मन में बैठा रहते है तो इसीलिए पे बोला इंद्रियों की भोग क्षमता शिथिल हो गया क्योंकि वार्धक में इंद्रियों का अपना निश्चित अवस्था में आ जाते हैं परंतु इंद्रिय मन सब कुछ इंद्रिय सब निश्चित हो जाए शरीर परंतु तो तृष्णा एक तरुण आ ये जो तृष्णा है वो कम नहीं होता और यही तृष्णा हमारे अगला शरीर को प्राप्त करने के लिए कारण है इनको जो रह जाता है, उस बाशा को पूर्ति करने के लिए हम अगला सोचता है परंतु कर्म के विपाक जो रहता है उस विपाक तो छुड़ेगा नहीं तो उस प्रकार की शरीर को प्राप्त करने के लिए फिर जो है उस कर्म फल भोगने के लिए जो है फिर एक नया नया शरीर कर प्राप्त करके भोगना जानता है है। हम मन, मन हमारे जो, जो वन अवस्था में जो पुरुष कार की एक सुख्याति वो भी लगभग स्थित हो गया प्राण प्रियो जितने बंधु बंधु थे बान्धव थे हमारे जो असहजोगी थे वो भी अपने अपने समय में सम्मान के साथ इश, अपने शेषान को छोड़ के चला गया परंतु मैं पर होकर के कुछ भी नहीं कर सकता बिस्तर में लेट करके जो है तो फिर भी सोचता हूं मृत्यु भर डर कैसे रहते हैं मैं बताऊंगा नहीं परंतु अभी आंख के सामने ये चीज देखा हुआ है कि इतना हो गया मुंह मुंह से तो बोलते हैं कि मर जाता तो अच्छा होता परंतु अंदर से वो डर बैठा हुआ रहता है कैसे ये मरेंगा क्या होगा ये जो क्या डर रहते है यहाँ पे कर्म अनुसार अपने पृथ्वी घर पे चला गया अब में कि हाथ पैर है लट्ठी को सहारा लेकर थोड़ा बहुत उठना चलना होता है थोड़ा बाथरमादि करने के लिए आंख को दिखाई नहीं देता कान को सुनाई नहीं देता फिर भी ये जो निर्लज मन है मूल शरीर जो है मृत्यु फिर भी शंकित है यही सबसे बड़ा आश्चर्य इस प्रकार अवस्था में भी जीवन की आशा जो है ये जो है वो नहीं जाता है वहराग उदय नहीं हो रहा है मन से विषय तृष्णा नहीं जा रहा है मन से शरीर की इस दशा को देख करके कर भी फिर भी मुझे शरीर प्राप्त तो ना हो ये इच्छा नहीं हो रहा है फिर दोबारा शरीर प्राप्त करके इस चीज को भोग ये आशा मन में रह जाता है यही चीज जो है ये संसार की कमियां है इतना को देख करके दूसरे की इसलिए तो जो है हमारे जो महर्षि पहले आश्चर्य कहते हैं कि रोज रोज जीव भवन में गमन करता है किंतु जो जिंदा रहता है वो सोचता है शायद मैं जिंदा रहूंगा चलिए फिर भी वो इकट्ठ करने की जो प्रवृत्ति आगे रहने की प्रवृत्ति उसको ये नहीं होता अपने को निवृत्त नहीं कर पाता हानी हानी की पर। रोज रोज हम आप के सामने देखते हैं कितने जीव रोज मर रहे हैं और जाते समय कुछ भी नहीं ले जाता नंगा करके जाना पड़ता है फिर भी मैं सोचता हूँ कि शायद मैं रह जाऊंगा और फिर जीवन धारण के लिए समान के कष्ट करने की दूरी ढेर लगाने की इच्छा कम नहीं होती यही जो है सबसे बड़ी माया की तब जाकर की हमको महत्व ज्ञान होता है यदि यहाँ से वैराग होते वैराग दशा तो कम है पहले हमारी अंदर की बाहरी वृक्ष तो हमारे लिए दुख कारण नहीं है ये अंदर ही वस्तु ही हमारे लिए दुख के कारण है अगला इसी को दूसरा शब्दों के द्वारा बोल रहे हैं देखिए है। इसी को बोलने के लिए एक दृष्टांत के माध्यम से रूपा के दृष्टांत के, के माध्यम से कह रहे हैं आशा नाम मन तृष्णा तरंगा कुला राघ ग्राहवती विर्क बिघदा धैर्य जम धैर्ज्रुमा ध्वशि महाबर सुरा गृतु चिंता तटी तस्पार गिशुद मनस नंद जोगीश्वर आशा नाम मन नदी मनोरथ जला तृष्णा तंगाकुला राग ग्राहवती वितर्क बिहगा धैर्य दुष्टराती प्रतुंग ध्वंसिनी चिंता विशुद्ध मनुष्य नंदी जोगीश्वरा एक मतलब उपमा देकर करके समझा रहते हैं देखो ये आशा नामक एक कि नदी है बहुत तो बड़ा नदी है और ये चंचल मन की जो अजस्य संकल्प होता है ना वही जो है इसका जल है और जो है कृष्णा इस आ, ये, इस नदी का विषय कृष्ण उसका तरंग ढे है दोनों तरफ आकुल कर देते हैं मन को राग देश ये जो है इस नदी की मगरमच्छ मच्छ के तरह से इसमें घूम रहा है और जो तर्क वितर्क करते हैं उसके अंदर उस जल के अंदर रहने वाले यहां आदि भी होगा धैर्य ध्रम ध्वशिनी क्या करते हैं नदी के तेल में जो हमारा पेड़ होता है ना उस पेड़ को गिराने वाला है। हमारी धैर्य बार इस बार इसमें घूमता रहता है दुष्ट अति गंभीर बनता है ये पड़ेंगे बाद में हम छुट्टी के दिन प्रत्युंग चिंता दुश्चिंता रूप उच्चता का विशिष्टता ये जो है बीच में एक चार जैसा पड़ा हुआ दुष्चिंता से पार था। इसका पार कौन गया जोगीश्वर सामान्य जोग भी नहीं जोग में जो तो मतलब ईश्वरत्व को कुछ कमेंट प्राप्त हो गया वो लोग तस्पार विशुद्ध मनुष्य अपने मन को शुद्ध करके इस नदी के पार में जा सके जा करके नंदन थे, खुश होकर के जीते, जीत है तो हमारे बहिराग इस प्रकार के जीवन, जीवन को प्रार्थना करती आशा नामक नदी में गये मनुष्य जीवन बर्बाद होता जा रहा है फिर और हम देख रहे हैं हमारे बगल में योगी लोग चाहे इस आशा अथवा कृष्णागपि नदी को छोड़ने के फलस्वरूप आनंदमय जीवन जी रहा है पे एक दो दिन अवकाश होगा कल पशु अमावस्या और प्रतिपदा है यहाँ पे तो केवल शनिवार को छुट्टी होती है यहाँ पे पांच में कोई और तिथि के हिसाब से नहीं डेट के हिसाब से ठीक है हा? पूर्णमीद पूर्णा पूर्णमुगछति पूर्णस्व पूर्णमादायशिष्य ओम शांति शांति